विनय पत्रिका विनयावली ऐसे हु साहब हुआ सोहोत चोरु रे आपने न बूझ न कह को रे। मुनी मन अगम सुगम माई बाप सो कृपा सिंधु सहज सखा सने ही आप सो लोक बेद विदित बढ़ु न रघुनाथ सो सब दिन सब देस सबे सामी सर्वज्ञ सो, सो चल न चोरी चार की प्रीत पहचान यित दरबार की काय कलेस कले लेत मान मन की सुमरेस कुछ रुचि जो गवत जान की रेझे बस होत खीछे देत निज फलत सकल फल काम तरू देचे खाओ खोटो मिले ओम सो तुलसी निवाजियो ऐसो राजा राम रे अरे तू तो ऐसे स्वामी की सेवा से भी अपना जी चुराता है तुझ में न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरे के कहे का ही कुछ ख्याल है तू तो किसी भी काम का नहीं पत्थर का रूड़ा है जो भगवान श्री राम मुनियों के मन को भी अगम है वही भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है ये कृपा के समुद्र है, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं, यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई भी नहीं है वे सर्वदा सर्वत्र और सभी के साथ रहते हैं सच्चे मन से श्री राम से प्रेम कर क्योंकि वे स्वामी सर्वज्ञ हैं उनसे सेवक की चोरी छिपी नहीं रह सकती वहाँ प्रेम की ही पहचान होती है यह उनके दरबार की नीति है उनकी सेवा में शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुँचता वे स्वामी मन के प्रेम और सेवा को ही मान लेते हैं प्रेम से स्मरण करते ही वे संकोच में पड़ जाते हैं और सेवक की रुचि देखने लगते हैं अर्थात भक्तों को मनमानी वस्तु देकर भी इसी संकोच में रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया वह जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके वश में हो जाते हैं और जिस पर नाराज होते हैं उसे देह के बंधन से छुड़ाकर अपने परम धाम में भेज देते हैं उनका नाम कल्प वृक्ष के समान है जिसमें सब प्रकार के फल फलते हैं जिसके बेचने पर एक खोटा पैसा नहीं मिलता और रखने से कुछ काम नहीं निकलता ऐसे तुलसीदास को भी जिन्होंने निहाल कर दिया ऐसे राजा धीराज श्री राम जी का क्या कहना है मेरो भलो किओ राम अपनी भलाई हो तो साई द्रोही पैसे बकहित साई राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो लोक कहे राम को गुलाम हो कहा वो। ए तो बड़ो अपराध भ्यो नमन मन बाथ माथे चढ़े तिन तुलसी जुनी चो बोरतन बारिता जान आपसी चो श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया मेरे कर्तव्य से भला होने की क्या आशा थी क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूं परंतु मेरे स्वामी श्री राम सेवक के हितकारी हैं श्री राम जी तो बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है उनके समान खरा कौन है और मेरे समान छोटा कौन है संसार कहता है कि मैं तुलसीदास राम जी का गुलाम हूँ और मैं भी यह कहलवाता हूँ वास्तव में राम का सेवक न होकर भी मैं इस पदवी को स्वीकार कर लेता हूं। यह मेरा बड़ा भारी अपराध है तो भी श्री राम का मन मेरी तरफ से तनिक भी नहीं फिरा हे तुलसी जैसे तिनका बहुत नीच होने पर भी जल के मस्तक पर चढ़ जाता है ऊपर उतराने लगता है परंतु जल उसे अपने द्वारा ही छींच कर पाला पोषा हुआ समझ डुबोता नहीं इसी प्रकार भगवान श्री राम जी समझते हैं जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामी देह गेह नेह जान जैसे घन दामि सोवत सपने हु है संसति संता परे बुढ़ियों मृग बारिखायु जे भरी कुसाँ परे कहे बेद बुध तूत बूझ मन माहिरे दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे तुलसी जागे सहज सुभा अरे मूर्ख जीव जाग जाग इस संसार रूपी रात्रि को देख शरीर और घर कुटुम्ब के प्रेम को ऐसा क्षण समझ जैसे बादलों के बीच की बिजली जो क्षण भर चमक कर ही छिप जाती है जागने के समय ही नहीं तो सोते समय सपने में भी संसार के कष्ट ही सह रहा है अरे तू तो भ्रम से मृग तृष्णा के जल में डूबा जा रहा है और तुझे रस्सी का सर्प डस रहा है वेद और विद्वान पुकार पुकार कर कह रहे हैं तू अपने मन में विचार कर समझ ले कि स्वप्न के सारे दुख और दोष वास्तव में जागने पर ही नष्ट होते हैं हे तुलसी संसार के तीनों ताप अज्ञान रूपी निद्रा से जागने पर ही नष्ट होते हैं और तभी श्री राम नाम में अहेतुकी तो स्वाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव जागत्याग्य मूढ़ता राग श्री हरी कर तज भिकार भज उदार राम भद्रसिंधु भद्र सिंधु दीन बंधुदे मोहमय कुहू निशा विशाल काल विपुल सोयो खोयो सो अनूप रूप सुपन अप्रभात प्रकट ज्ञान भानु के प्रकाश वासनाश राग मोह देश निबिड़ तम टे भागे मदमान चोर भोर जान जात धान काम को लोभ शोभ निकर अप डरे देखत रघु बर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम याप दूर ही करे श्रवन सुन गिराग भीर जागे यति धीर वीर बर विराग तोष सकल संत आदरे तुलसीदास प्रभु कृपाल निरख जीव जन्म बिहाल धवंजो भव जाल परम मंगलाचरे श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा ही अज्ञान रूपी निद्रा से जगाती है अतएव राम नाम के प्रभाव से मूर्खता को त्याग कर जाग और श्रीहरि के साथ प्रेम कर नित्या नित्य वस्तु का विचार करके काम क्रोधादि समस्त विकारों को छोड़कर कल्याण के समुद्र दीन बंधु उदार श्री रामचंद्र जी का भजन कर यही वेद की आज्ञा है मोहमई अमावस्या की लंबी रात्रि में सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया और माया स्वप्न में पढ़ तू अपने अनुपम आत्म स्वरूप को भूल गया देख अब सवेरा हो गया है और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होते ही वासना राग मोह और द्वेष रूपी घोर अंधकार दूर हो गया है प्रातः काल हुआ समझकर गर्व और मान रूपी चोर भागने लगे तथा काम क्रोध लोभ और क्षोभ रूपी राक्षसों के समूह अपने आप डर गए श्री रघुनाथ जी के प्रचंड प्रताप को देखते ही पाप संताप नष्ट हो गए और तीन प्रकार के ताप श्री राम जी के प्रेम रूपी जल ने शांत कर दिया इस गंभीर वाणी को कानों से सुनकर धीर वीर संत मोहनिद्रा से जाग उठे और उन्होंने सुंदर वैराग्य संतोष आदि को आदर से अपना लिया हे तुलसीदास कृपा में श्री रामचंद्र जी ने भक्त जीवों को व्याकुल देखकर संसार रूपी जाल तोड़ डाला और उन्हें परमानंद प्रदान करने लगे खोटो खरो रावरो हो, रावरी सो, रावरे सो जानो सब ही के मन की करम वचन ही कहोन कपट किए ऐसी हठ जैसी गाठ पानी परेशन की दूसरों भरोसो ना ही बासना उपासना की बासो बिरंत सुर नर मुनगन की सारथ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे काहू तो न पीर रघुबीर जान की साप सभा सापर लबार भय देव दिव्य दुस सा पर तुलसी चातक आस राम श्याम घन की बुरा भला जो कुछ भी हूँ सो आपका हूँ आपकी सौह मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा आप तो सभी के मन की बात जानते हैं मैं कपट से नहीं परंतु कर्म वचन और हृदय से कहता हूँ कि मैं आपका हूँ यह आपकी गुलामी का हठ इतना पक्का है जैसे पानी से भींगे हुए मन की काट राम जी न तो मुझे दूसरे का भरोसा है और न मुझे इंद्र ब्रह्मा अथवा अन्य देवता मनुष्य और मुनियों की उपासना करने की ही इच्छा है आपके सिवा सभी स्वार्थ के साथी हैं जन्म भर हाथी की तरह सेवा करने पर कहीं कुत्ते जैसा तुच्छ फल देते हैं इन में से किसी को भी दिनों के दुख में ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसी आपको है हे दिव्य देव मैं आपका गुलाम हूं यह बात यदि मैं झूठ कहता हूं तो मेरे इस शरीर को अपने ही आगे ऐसा असह्य कष्ट दीजिए जैसा सांपों की सभा में सांप को वश करने का मंत्र नहीं जानने वाले झूठे सपेरे को मिलता है अर्थात उस पाखंडी को साँप काट खाते हैं और यदि मैं सच्चा राम का गुलाम सिद्ध हो जाऊं तो हे नाथ मुझे पंचों के बीच में सच्चाई का एक बीड़ा मिल जाए क्योंकि मुझे तुलसी रूपी चातक को एक राम रूपी श्याम मेघ की ही आशा है